महाभारत शांति पर्व त्रि सप्तति तमोध्याय विद्वान सदाचारी पुरोहित की आवश्यकता तथा ब्राह्मण और छत्री में मेल रहने से लाभ विषयक राजा पुरुवा का उपाख्यान विस्मवाच राजोहित कार्यो भवेद विद्वान बहुश्रुत समीक्षार अप्रमेयावन जी बोले राजन राजा को चाहिए कि धर्म और अर्थ की गति को अत्यंत गहन समझकर कर किसी ऐसे ब्राह्मण को पुरोहित बना ले जो विद्वान और बहुश्रुत हो धर्मात्मा मंत्र विद्या राजन पुरोहितः राजा चम गुणेशा कुशलम तेसु सर्वशः राजन जिन राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा एवं सलाह देने में कुशल होता है और जिनका राजा भी ऐसे गुणों से संपन्न अर्थात धर्मप्राण एवं गुप्त बातों का जानने वाला होता है उन राजा और प्रजाओं का सब प्रकार से भला होता है कामस्य धर्मस्य तथा धर्मचे श्लोका गीता पुरोहितः उनके धर्म अर्थ और काम तीनों की निश्चय ही सिद्धि होती है। यदि इस विषय में के गाए हुए कुछ श्लोक हैं, उन्हें तुम सुनो जिस राजा के पास पुरोहित नहीं है वह उच्छिष्ट अर्थात अपवित्र हो जाता है रक्ष साणाम च पिशाचो रघ शत्रुण भवद्वन्दो नास्ति पुरोहितः जिसके पास पुरोहित नहीं है वह राजा राक्षसों असुरों पिशाचों नागों पक्षियों का तथा शत्रुओं का वध होता है ब्रूयात कार्याण सतत महोत्ता यानि च इष्टमंगलयुक्तानि पुरीका च पुरोहित को चाहिए कि राजा के लिए जो सदा आवश्यक कर्तव्य हो जो जो बड़े बड़े उत्पात होने वाले हों जो तथा मांगलिक कृत्य हो तथा जो अंतपुरु से संबंध रखने वाले वृतांत हो वे सब राजा को बतावे गीत नृताधिकारेशमतेषो मही पते कर्तव्य करणीय वे वस देव तथा राजा को प्रिय लगने वाले जो गीत और नित्य संबंधी कार्य हो उनमें करने योग्य कर्तव्य का पुरोहित निर्देश करें देव कर्म का संपादन करे नक्षत्रुक्य संजातो राजशास्त्र राजशास्त्रीत श्रेयान राग्य पुरोषित जो राजा अनुकूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है तथा राजशास्त्र के पुण्य शिक्षा प्राप्त कर चुका है उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए अथान्याम निमित्ता उत्पाता अथार्थवे शत्रुपक्ष राग्य पुरोहितः जो भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्तों और उत्पातों का रहस्य जानता हो तथा शत्रुपक्ष के विनाश की प्रणाली का भी जानकार हो ऐसा श्रेष्ठतम पुरुष राजा का पुरोहित होना चाहिए उभव प्रजावर्धयतो देवां उजावर्ध्य भवस्तौ धर्मे श्रद्धेय सुतपस् पर ब्रह्म छत्र प्रजा सुखम अवापनुयान यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठ, श्रद्धे तथा हो, एक दूसरे के प्रति सौ रखते हो और समान हृदय वाले हों तो वे दोनों मिलकर प्रजा की वृद्धि करते हैं तथा संपूर्ण देवताओं एवं पितरों को तृप्त करके पुत्र और प्रजा वर्ग को भी अभ्युदयशील बनाते हैं ऐसे ब्राह्मण अर्थात पुरोहित और क्षत्रिय अर्थात राजा का सम्मान करने से प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है विमानना तय प्रजान से वही ब्रह्म छत्रा वर्णना मूल मुच्यत उन दोनों का अनादर करने से प्रजा का विनाश हो जाता है क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णों के मूल कहे जाते हैं अप्युदाहा पुरातन अलक्यपोध युधि इस विषय में राजा पुर्वा और महर्षि कश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं यदि ठिर तुम उसे सुनो अलवाच यदा ब्रह्म प्रजहाति जदा प्रजहाति प्रजहा अण्वक बलम कत भजन्ते तथा वर्णाकत में स्मिन पूछा महर्षि ब्राह्मण और छत्री दोनों साथ रहकर ही सबल होते हैं परंतु जब ब्राह्मण अर्थात पुरोहित किसी कारण से छत्रि को छोड़ देता है अथवा जब राजा ब्राह्मण का परित्याग कर देता है तब अन्य वर्ण के लोग इन दोनों में से किसका आश्रय ग्रहण करते हैं तथा दोनों में से कौन सबको आश्रय देता है कश्यप उच विम राष्ट्रम क्षत्रिय ब्रह्म क्षत्रम अन्व दस्य भजन तथा तत्र त्र विद कश्यप ने कहा राजन श्रेष्ठ पुरुष इस बात को जानते हैं कि संसार में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है वहां क्षत्रिय का राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और लुटेरे दल बल के साथ आकर उस पर अधिकार जमा लेते हैं तथा वहां निवास करने वाले सभी वर्ण के लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं नैसा ब्रह्म च वर्धते नोत पुत्रा न घर घर मत नो यजंत नैषा पुत्रा वेदम अधीय ते ब्रह्म क्षत्रिया जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं तब उनका वेदाध्ययन आगे नहीं बढ़ता उनके पुत्रों की भी वृद्धि नहीं होती उनके यहाँ दही दूध का मटका नहीं मथा जाता और न वे यज्ञ ही कर पाते हैं इतना ही नहीं उन ब्राह्मणों के पुत्रों का वेदाध्ययन भी नहीं हो पाता न वर्धते जातु हे नाधीय सो प्रजा नो अप्युभूतावती ये ब्राह्मणा क्षत्रिया जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देते हैं उनके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती उनकी संतानें न तो पढ़ती हैं और न यज्ञ ही करती हैं वे पदभ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं ए तम संयुक्ता धारण छत्रम वय ब्रह्मण जोने जोने क्षत्रि वे दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय सदा एक दूसरे से मिल कर रहे तभी वे एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होते हैं ब्राह्मण के उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रि की उन्नति का आधार ब्राह्मण उभ तो नृत्य अभिप्रपन्नो संप्रापतुर्महतिम संप्रतिष्ठा तय संधि चेत पुराण तथा सर्वती हे संप्रमूढ़ ये दोनों जातियाँ जब सदा एक दूसरे के आश्रित होकर रहती है तब बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है तो सारा जगत मोहग्रस्त एवं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है नात्र नात्रपारम लभते पारगामे महागाधे नौ रपन्नौ चातुर्वर्ण संप्रमूढ़ जैसे महान एवं अगाध समुद्र में टूटी हुई नौका पार नहीं पहुंच पाती उसी प्रकार उस में मनुष्य अपने जीवन यात्रा को कुशल पूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते हैं चारों वर्णों की प्रजा पर मोछ आ जाता है और वह नष्ट होने लगती है ब्रह्म वृक्षो रक्ष माड़ो मधुमेह हे मच बरसती रक्षमाणा अस्त्र ब्राह्मण रूपे वृक्ष की यदि रक्षा की जाती है तो वह मधुर सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख के आँसुओं और पाप की वृष्टि होती है न ब्रह्मचारी चरणाद पे यदा ब्रह्म ब्रह्मणे ब्रह्म त्राणे आश्चर्य तो बरसत त्रदाभिक्षण जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होता है और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है वहाँ इंद्रदेव यदि पानी बरसावे तो आश्चर्य की ही बात क्या है वहाँ प्राय वर्षा नहीं होती है तथा महामारी और दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव आपते हैं स्त्रीय हवा ब्राह्मण वापि सभायात्रते नुवाद राज सकाशे नीति चापी तथो भयम जब पापात्मा मनुष्य किसी स्त्री अथवा ब्राह्मण की हत्या करके लोगों की सभा में साधुवाद या प्रशंसा पाता है तथा राजा के निकट भी पाप से भय नहीं मानता उस समय छत्री राजा के लिए बड़ा भारी भय उपस्थित होता है पापे पाप ततो रुद्रो जायते देव पाप पापा साधव साधु इला इलानंदन जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं तब ये संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं पापात्मा पुरुष अपने पापों द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं फिर वे रुद्रदेव साधु और असाधु सब लोगों का संहार कर डालते हैं कुतोह रुद्र के दृशो वापि रुद्र सत्व सत्व दृश्य ते व्यम ए तत्सर्व कश्यपक्षद्रो जायते देव पूर्वा ने पूछा कश्यप जे ये रुद्रदेव कहाँ से आते हैं और कैसे हैं इस जगत में तो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध होता देखा जाता है फिर ये रुद्रदेव किससे उत्पन्न होते हैं ये सब बातें मुझे बताइए कश्यप वाच आत्मा रुद्रोह्रदे मानवाना स्व स्व देहम पर देहम देवय सज समूप्य कश्यप ने कहा राजन ये रुद्रदेव मनुष्यों के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं और समय आने पर अपने तथा दूसरे के शरीरों का नाश करते हैं विद्वान पुरुष रुद्र को उत्पात वायु अर्थात तूफानी हवा के समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलों के समान बताते हैं परमूति तथा दृश्य ते मानुषेषो काम देशा बद्यते मुह्य ने कहा कोई भी हवा किसी को आवृत नहीं करती है ना अकेले मेघ ही पानी बरसाता है रुद्रदेव भी वर्षा नहीं करते हैं जैसे वायु और बादल को आकाश में संयुक्त देखा जाता है उसी प्रकार मनुष्यों में आत्मा मन इंद्रिय आदि से संयुक्त ही देखा जाता है और वह राग द्वेष के कारण मोहग्रस्त होता है तथा मारा जाता है कश्यप वाच यथक प्रदीप तथा कश्यप ने कहा जैसे एक घर में लगी हुई आग प्रज्वलित हो आंगन तथा तो सारे गांव को जला देती है उसी प्रकार ये रुद्रदेव किसी एक प्राणी के भीतर विशेष रूप से प्रकट हो दूसरों के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं फिर सारे जगत का पुण्य और पाप से संबद्ध हो जाता है यदि दंड स्पृशते पुण्य पापम पापे पापे क्रियमाणे विशेषात कश्य हे तो सुकृतम नाम कुरिया दुष्कृतम वा कश्य हे तो न कुया पूर्व पुर्वा ने पूछा यदि पापियों द्वारा विशेष रूप से पाप और पुण्यात्माओं द्वारा विशेष रूप से पुण्य के जाने पर पुण्य पाप से रहित आत्मा को भी दंड भोगना पड़ता है तब किसलिए कोई पुण्य करे और किस लिए पाप ना करे कश्यप वाच असंत्यागाप पापकृताम पापाम तुल्यो दंड स्पृशते मिश्र भावाद नापकृद्य कथन चेन कश्यप ने कहा पापाचार्यों के संसर्ग का त्याग न करने से पापहीन धर्मात्मा पुरुषों को भी उनसे मेल जोल रखने के कारण उनके सम्मान ही दंड भोग समान ही दंड भोगना पड़ता है ठीक उसी तरह जैसे सुखी लकड़ियों के साथ मिले होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है अतः विवेक की पुरुष को चाहिए कि वह पापियों के साथ किसी तरह भी संपर्क न स्थापित करे सा तथा साध साध पुनंती जगत में पृथ्वी तो पापियों और पुण्यात्माओं को समान रूप से धारण करती है सूर्य भी भले बुरो को एक साथ ही संताप देते हैं। वायु साधो और दुष्ट दोनों का स्पर्श करती है और जल पापी एवं पुनरात्मा दोनों को पवित्र करता है कश्यपुवाच एवस्ति वर्तते लोक एवं नामुत्र वर्तते राजपुत्र प्रत्यय तयंतरावाणेषो योग्यम चरते पापं कश्यप ने कहा राजकुमार इस लोक में ही ऐसी बात देखी जाती है परलोक में इस प्रकार का बर्ताव नहीं है जो पुण्य करता है वह और जो पाप करता है वह दोनों जब मृत्यु के पश्चात परलोक में जाते हैं तो वहां उन दोनों की स्थिति में बड़ा भारी अंतर हो जाता है पुण्य से लोको मधुमता हिरण्य ज्योतिरमृत नाभी त्र ब्रह्मचारी ना तत्र मृत्यु जला लोत दुखम पुण्यात्मा का लोक मधुरतम सुख से भरा होता है वहाँ घी के चिराग जलते हैं उसमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है वहाँ अमृत का केंद्र होता है उस लोक में न तो मृत्यु है न बुढ़ापा है और न दूसरा ही कोई दुख है ब्रह्मचारी पुरुष मृत्यु के पश्चात उसी स्वर्गा लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है पापस् लोको निर्यो प्रकाशो नित्यम दुखम शोक भूयिष्टमे तत्मा शोचति पाप कर्म भवि समाप्रपन्न प्रतिष्ठ पापी का लोक नरक है जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है वहाँ प्रतिदिन दुख तथा अधिक से अधिक शोक होता है पुरुष बहुत वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ कभी एक स्थान पर नहीं रहता और निरंतर अपने लिए शोक करता रहता है मिथो भेदा ब्राह्मण क्षत्रियाणाम प्रजा दुखम दुस्साह एवं ज्ञावा कार्यम एम पुरोहितों तो ने कवित ब्राह्मण और क्षत्रियों में परस्पर फूट होने से प्रजा को दुस्सह दुख उठाना पड़ता है इन सब बातों को समझ बूझ राजा को चाहिए कि वह सदा के लिए एक सदाचारी बहुज्ञ पुरोहित बना ही ले तथा राजा पहले पुरोहित का भरण कर ले उसके बाद अपना अभिषेक करावे ऐसा करने से ही धर्म का पालन होता है क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है पूर्व हि ब्रह्मण सृष्टि ज्येष्ठेनाश प्राप्त पूर्व जदोत्तर वेद वेदवेत्ता विद्वानों का यह मत है कि सबसे पहले ब्राह्मण की ही सृष्टि हुई है अतः जेष्ठ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर सबसे पहले ब्राह्मण का ही अधिकार होता है तस्मा मान्य पूज्य च ब्राह्मण प्रथिताग्रभोगे विश्रेष्ठम च निवेद्यम तस् धर्मतः अवश्यमेव कर्तव्य राज्ञा बलवतापी थी इसलिए सब सवर्णों का सम्मान्य और पूजनीय है वही भोजन के लिए प्रस्तुत की हुई सब वस्तुओं को सबसे पहले भोगने का अधिकारी है सभी श्रेष्ठ और उत्तम पदार्थों को धर्म के अनुसार पहले ब्राह्मण की सेवा में ही निवेदित करना चाहिए बलवान राजा को भी अवश्य ऐसा ही करना चाहिए ब्रह्म वर्ध्य छत्रतो छत्र तो ब्रह्मवर्धते एवं राजशेषेण पूज्या वै ब्राह्मणा सदा सर्वस्थास्वामी राज पुरो ब्राह्मण छत्रिय को बढ़ाता है और क्षत्र से ब्राह्मण की उन्नति होती है अतः राजा को विशेष रूप से सदा ही ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि राजपुरोहित राजा का तथा अन्य सब लोगों का भी स्वामी है इसी महाभारते शांति परवि राजधर्मानुशासन परवल कश्यप संवाद ते सप्ति तमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में पूर्वा और कश्यप का संवाद विषयक तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ